इसमें हम लोग तृतीय प्रकरण का उन्नीसवा श्लोक कार्य का विचार कर रहे थे पूर्व पक्ष ने संकलया और अद्वैत अगर तात्विक होगा वास्तविक पारमार्थिक होगा और द्वैत अद्वैत का कार्य होने से कार्य कारणात्मक होता है तो कार्य द्वैत ये भी अद्वैत जैसा तात्विक हो ऐसा शंका से सिद्धांत का

म, ए, ए अजम मायाया ही भिद्यते न अन्यथा कथनचन माया से ही ये अद्वैत जो परम परमार्थ है वो माया से ही नाना रूप हो जाता है इसलिए नाना रूप वास्तव नहीं है कार्य ये कोई वास्तव नहीं है तत्व तो विद्यमान ही अगर वस्तुतः तो ये भिन्न होगा तो अमृत मर्त्यता व्रज ये फिर मृत मर्त्यु हो जाएगा टीका में

तत्र तूर्वाधाक्षरा अवता व्याक पूर्वाधक अक्षर अतः श्लोक का पूर्वाधक व्याख्या करते हैं भाष्य में पंक्ति में यत युसद अद्वैत मैया विदे हि एक तैमेरिकनेकच्रबद्जु सर्पधारादि रज्जु सर्पधारादिभेदरव

न प तो नि, निरवयवादात्म य पर सत्मा सत्कलावाद्य सत, जो है अद्वैतम अदैतत मिते माया से ही नाना रूप हो जाता है मयया भा जो अद्वैतम मेरे को पारि चंद्रवत

तैमेरिका ये चक्षु में एक दोष होता है जिसके चलते है ये चंद्र नाना दिखेंगे तो इस प्रकार के दो दो दिखेंगे सब पदार्थ अनेक चंद्रवत और दूसरा रज्जु सर्प धारा दिविर भेदे इव रजु सर्प धारा माला दंड भूचिद्र इत्यादि नाना रूप से है तो वहाँ एक ही रज्जु तो नाना रूप से दिखता है न परमार्थतः

वास्तव नाना रूप नहीं हो जाएगा क्योंकि निरवयत्वाद आत्मन जो निरवय है उसका भिन्न रूप नहीं हो पाएगा उसका विकार होगा ही नहीं और विकार हो जाएगा तो सावयव हो जाएगा और नित्य हो जाएगा इसलिए परमार्थ तो कोई भेद नहीं है एक ही है ठीक है में विमत भेदो मिथ्या भेदत्वाद चंद्रादि भेद

विमतभेद अर्थात जो व्यावहारिक भेद तो बीमत भेद पक्ष हो गया मिथ्या मिथ्यात्व तो साध्य हो गया हेतु दे दिए दृष्टांत दे दिए चंद्र आदि भेदवत चंद्र ये दो दिखते हैं उसको कहते हैं सिलेंड्रिकल दोष हो जाता है चक्षु में पदार्थ दो दो दिखेंगे तो ये बीमत भेद मिथ्या व्यावहारिक भेद मिथ्या है क्यों भेदत्वाद चंद्र आदि

भेद में भेदत्व तो रहेगा और मिथ्यात्व तो रहेगा रहने से जहाँ भी व्यावहारिक भेद इसमें भेदत्व तो रहने से ये भी मिथ्या हो जाएगा यह एक अनुमान हुआ तो भेद मिथ्या सिद्ध हुआ और अभी कहते हैं विमत विमतम तत्व तो भेद रहितम यहाँ विमतम का अर्थ अद्वैतम पहले विमतम का अर्थ व्यावहारिक अद्वैतम पहले द्वैत था विमत अभी विमतम अद्वैतम

पहले विमत अर्थात व्यावहारिक भेद तो अभी विमतम अर्थात अद्वैतम अद्वैतम तत्व तो भेद रहितरवयत्वाद नित्यवाद अजत्वाच अभी जहाँ निरवयत्व रहेगा नित्यत्व रहेगा अजत्व रहेगा वो वास्तव भेद रहित होगा

क्योंकि हेतु तो हो गया निरवयत्व नित्यत्वम अजत्वम ये सब हो गया वेदांती मत में निरवय वत्व तो किस रहेगा माया निरवय है कहेंगे वो भी नहीं है त्रिगुणात्मिका है आकाश तो उसका कार्य तो है तो सावयवी है तो इसलिए वेदांत मत में निरवयवत तो कहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा विमत अद्वैत तो आत्मा को तो पक्ष बनाए तो इसलिए ये केवल व्यति हो जाएगा

तो, तो भेद रहता तो जो निरवय होगा उसमें वास्तव भेद नहीं है ऐसा कोई अन्य दृष्टांत नहीं मिलेगा नहीं मिलने से हैं। के दृष्टांत वितरिक दृष्टान्त में कैसा दिखाएंगे व्याप्ति मृदा आदि में पहले साध्य हवा को दिखाएंगे साध्य हो गया

भेद भेद वास्तव तो इसका अभाव तो दर, था। भे तो भेद भेद भेद का हो तो गया अभी मृदादि में भेद सही तत्व तो रहेगा और उसमें निरवयत्व का अभाव अर्थात अवयत्व रहेगा तो ये यहाँ व्यक्ति व्याप्ति दिखा दी व्यक्ति मृदा दिवत

तो ये वेतर की व्याप्ति हो गया वेतर की व्याप्ति मिलने से वो पक्ष में जाएंगे तो कहेंगे यम पक्ष न तथा तो जैसे दृष्टांत तो दिए ऐसा ये नहीं है ये तो निरवय है निरवय होने से तात्विक भेद नहीं रहेगा अच्छा भाष्य में कहा न परमार्थत्व तो निरवयत्वाद आत्मा न आत्मा तो वास्तव निरवय है तो निरवय होने से इसका कोई वास्तव विकार नहीं हो पाएगा

पूर्वपक्ष शंका कर रहा है टीका में निरवयत्व भी वस्तुन स्फुटनधर्म आशंक्य आह निरवयवी वस्तुन वस्तु वस्तु अर्थात अद्वैतम अद्वैत निरवय होने पर भी उसमें धर्म रहे धर्म अर्थात पांच नंबर टिप्पणी दिया विभागधर्म अर्थात भेद अधिकरण यवत निरवय हो फिर भी उसमें विभाग हो

ये पूर्व पक्ष कहता है तो सिद्धांत कहता है जो निर्वयव होगा उसमें विभाग कैसे होगा भाष्य में सवयवम ही अवयव अथात्विद्य जो सावयव है उनमें बहुत सारे अवयव होंगे वो अवयव कभी ऐसे रहेंगे तो एक हो गया उसको कभी कुछ अलग कर देंगे तो अलग हो जाएगा ये बच्चे लोग खेलते हैं ना ऐसे ऐसे करते हैं घुमाते हैं तो उसको ऐसे रखेंगे तो सब हरा हो जाएगा एक साइड और फिर घुमा देंगे तो सब मिल जाएगा कहेंगे

जिसका नाना अवयव है उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं सवयव ही अवयव अन्यथा तुय ना अवयव को अन्यथा कर देंगे अन्य प्रकार कर देंगे तो भिद्यते वो भिन्न हो जाएगा अलग हो जाएगा यथा मृद घटादि भेदे ही मृद अभी वो मिट्टी से कभी घटा बना दिए अभी वो घट को फिर तोड़ करके मिट्टी से फिर अलग कुछ बना देंगे वह नाना हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा यथा मृद घटादि भेदे ही

न घटिका में उक्त अं निगमती जो अं दिया तत्वेदरिशयवाद निवादनुम जो ऊपर पंक्ति में था उसका भी निगमन करते हैं तस्तःव अजम न अथा कथन कैसे प्रकारेण न इति अभिप्रायः तस्

तस्मा तीन नंबर अर्थात सवय से भेदयोग्य जो सावयव होगा उसी वो उसी में ही भेद हो सकते हैं सवयव से भेदयोग्यवाद सवयव होने से भेदयोग्य कि यह तो निरवय, वह, निरवय अद्वेत है निरवय जो अद्वैत है अद्वैत तथा आत्मा ब्रह्म अजम अजम अर्थात अजमर्था जन्म यहां तो नज

तो ये जन धातु से ड हो जाएगा कर्तरी अर्थात तो जायते तो फिर आगे न इति जी अज इस प्रकार हो जाएगा अच्छा न अन्यथा कथन च श्लोक में जिया न न अन्यथा चल तो न अन्यथा कथन च अर्थात कहते हैं कि कथम में ये तमु प्रत्यय हुआ है प्रकार अर्थ में इसलिए कहते हैं कैन चिदि प्रकारेण

न भिद्य इति अभिप्राय जो आत्मतत्व तो है निरवय है किसी प्रकार से उसमें भेद नहीं हो सकता है टीका में अन्यथा का अर्थ परमार्थत्व नर्थ परमार्थत्व भेद नहीं हो पाएगा कल्पित तो भेद होगा रजु में सर्पद दंड भूचिद्र माला नाना प्रकार से कल्पित तो भेद हो जाए किंतु तो परमार्थ वास्तव तो कोई भेद नहीं हो जाएगा अभी कहते हैं भाष्य में अंतिम पंक्ति में दिया

तस्मान निरवयम अजम न अन्यथा कथंचनम कैनचिदी प्रकारेण भिद्यते इस प्रकार की अन्वय होना चाहिए न अन्यथा कथंचन कनचिद प्रकारण भिद्यते अभिप्राय कहना चाहिए फिर न भिद्यते दोबारा न दे दिया ये दोबारा न क्यों दिया तीका हम कहते हैं पुनर्नय अनुकर्षणम अन्वयाथम अन्वय दिखाने के लिए न का अन्वय भिद्यते के साथ रहेगा इसको दिखाने के लिए

अगर टीका में कार्यत्व धर्मत्व अंश्वादीरअ प्रकारोंभिप्रेत भाष्य में कहा कथन अर्थात कनचिद भी प्रकारण किसी प्रकार हो सकता है टीका में कहते हैं कार्यत्व धर्मत्व अंशित्व ये सब प्रकार से जो अद्वय आत्मतत्व तो है वो भेद को प्राप्त करेगा ऐसा नहीं है

अच्छा वास्तव कुछ कार्य धर्म अंशी इस प्रकार ये नहीं होगा आगे टीका में विपक्ष दोषम वदन द्वितीयार्धम विवरण अगर आप अज आत्मतत्व को भेद वाला ऐसे मानेंगे वास्तव भेद वाला मानेंगे इसको कहते हैं विपक्ष दोष होगा इसको कहते हुए द्वितीयार्ध का विवरण करते हैं भाष्य का भाष्य में

तीन नंबर टिप्पणी दे दिया विपक्षीय अर्थात तत्व तो भेद अभ्युपगम है दक्षिण पार्श्व में अगर तत्व तो भेद मानेंगे तो इसको कहते हैं विपक्षी क्योंकि तत्व तो भेद नहीं है अगर मानेंगे तो क्या दोष होगा भाष्य में कहते हैं तत्व तो विद्यमान ही अमृतम अजम अद्वयम स्वभावत सन मौत्यता अगर तत्व तो भेद हो जाएगा

जो स्वभावत अमृतम है अजम है अद्वयम है स्वभावत स्वाभाविक रूप से वो होता हुआ मर्त्यताम व्रजित भेद जिसको मतलब जिसमें भेद आ जाएगा वो तो विनाशी हो जाएगा मर्त्यताम व्रजित दृष्टांत तो देते हैं ऐसा अग्नि ही शीतताम अग्नि जब शीतत्व तो को प्राप्त करेगा अग्नि और बचा

नहीं रहा अव्यवर्था तो वही अग्निमर्त्यताम प्राप्त ब्रजत अग्निमर्त्यता को प्राप्त कर गया टीका में प्रसंग से इष्टत्म असंख्य निराच है पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है मर्त्यताम ब्रजत क्या हानि है मरते हैं सब लोग तो ये यक्ष प्रश्न में एक है यक्ष पूछते हैं युधिष्ठ जी का किम आश्चर्य तो

का वारा वार्तीय किय तृतीय प्रथम का आगे है कह पंथ चतु कच बोद है चार प्रश्न किया था, दित्या, दित्या था।, था, था, था का वर्ता किश कंथ कच में एक चुरी प्रश्ना में चुर प्रश्नान

पू जल पिब एतन्में चतुरा प्रश्नान पूरयुवा जलम पीब पूर ऐसा वो कहते हैं ये चार प्रश्न का पूर्ण करके आप जल ले लीजिए तो उसमें तृतीय प्रश्न द्वितीय प्रश्न है अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यम मंदर शेषा स्थिरत्व किश्चर्य अतः परंम अहनी अहनी भूतामि ग्छति प्रतिदिन शेषा स्थिरत्व

हम तो मरेंगे नहीं कि आश्चर्य अतः परम निर्दिष्ट होते इससे बड़ा आश्चर्य और कौन है तो पूर्व पक्ष उसी प्रकार की कहता है कि मर्त्यम ब्रज ठीक है अमृत है जो जीव कहते हैं आप स्वाभाविक आत्मा तो तो मरे इनके तो मरते हैं सब सबको तो अभी ये भाष्य में इसका उत्तर देते हैं तच्छ अनिष्टम स्वभाव वैपरीत्य गमनम ये अनिष्ट है

अर्थात अमृत होकर के मर्त्यता को प्राप्त करेगा ये अनिष्ट है स्वभाव वैपरीत्य गमनम जिसका जो स्वभाव है वो विपरीत नहीं हो पाएगा जैसे दृष्टांत दे दिया अग्नि शीततम अग्नि अगर शीतत्व तो को प्राप्त करेगा तो यह संभव नहीं है जो जिसका स्वभाव है वो परिवर्तन नहीं होगा टीका में विवर्तवादम उपसंग अच्छा भाष्य में आ गया सर्व प्रमाण विरोधात्

जिसका जो स्वभाव है अगर वो परिवर्तन हो जाएगा तो सारे प्रमाण का विरोध है क्योंकि प्रमाण चलेगा कुछ पदार्थों को सिद्धांत तो मान करके अग्नि तो उष्ण प्रकाशवान रहेगा असती कोई प्रतिबंधक है अगर आप चंद्रकांत मणि रख देंगे तब तो वो उसका उष्णता नहीं दिखेगा किंतु प्रतिबंधक नहीं है तो जिसका जो स्वभाव वो तो रहेगा उपाधि वो तो परिवर्तन हो सकता है

अगर स्वभाव ही परिवर्तन होगा कोई प्रमाण कार्य नहीं करेगा कहेंगे हम चक्षु से देख करके आया तो गंगा जी का प्रवाह वहाँ चल रहा है तो कहेंगे कि अगर उसका स्वभाव विपरीत हो गया तो आप जब जाके देखेंगे गंगा जी ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो इस प्रकार की नहीं होता है स्वभाव विपरीत हो जाएगा तो इसको कहते हैं प्रमाण विप्लव सारे प्रमाण का विप्लव हो जाएगा तो आगे टीका में विवर्तवादम उपसंगरति

तो विवर्तवाद का उपसंग्र अर्थात वेदांत मत में ये विवर्तवाद भाष्य में अजम अव्ययम आत्मतत्व मायया एव भिद्यते न परमार्थतः ये जो अजम है अव्ययम है आत्मतत्व अजम अर्थात आत्मा जो है अजम जन्म रहित तो, अव्यय इसका ना से भी नहीं है मायया एव भिद्यते न परमार्थतः माया से भेद भेद को प्राप्त करेगा

तो नाना रूप दिखेगा खाली दिखेगा ऐसे दिखेगा क्यों कहते माया अर्थात ये अज्ञान के कारण रजू का अज्ञान हो जाए तो उसमें नाना पदार्थ तो दिखेंगे सर्वत्र ब्रह्म ब्रह्म ऐसे अनुभव होने लगेगा ये सब नाना रूप फिर और कहाँ है ऐसे दिखने पर भी इनमें सत्यत्व नहीं रहेगा टीका में स्थिते विवर्तवाद फलितम आह विवर्तवाद स्थिते स्थिति निश्चिते तो उसके क्या हुआ

भाष्य में कहते हैं तस्मात्मार्थ सतै तस्मात् है तस्मान तस्मात्मार्थ सतैतम इसलिए जो द्वैत है वो परमार्थ सत नहीं है तो अर्थात ये केवल में ये कल्पित है ये वास्तव में नहीं है ये उन्नीसवा कार्य उच्चारण करेंगे

टीका में स्वक्षम उक्त स्वयुथ पक्ष अनुभाष्य दूषयती स्वपक्ष अर्थात ये जो भेद गोचर हो रहे प्रतीत हो रहा है ये सब मयया वस्तुत तो नहीं है तो जो देख रहा है मायाया कहने का तो है विवर्तन विवर्त अर्थात ये तात्विक नहीं है यस्तात्तिको यस्तात्विकोंथा भाव परिणाम उदीरता

यह तात्विक अन्यथा भाव उसको परिणाम आ जाएगा तात्विक हो गया और वो वापस नहीं आ पाएगा और अतात्विक अतात्विक भाव विवर्त सदीरित अतात्विक अन्यथा भाव होगा तो उसको विवर्तक आ जाएगा ये भिन्न सत्ता में होगा अभी रजु सर्प बन गया ये अतात्विक अन्यथा भाव अन्यथाभाव दिख रहा है किन्तु अतात्विक वास्तव नहीं है

इसको कहते हैं विवर्ता और समान सत्ता में परिणाम हो गया तो वो और परिणाम का आ जाएगा ये यहाँ किन् वेदांति मत में ये विवर्ता केवल अन्य रूप से दिखता है ये व्यावहारिक जगत ये वास्तव नहीं है कैसे हाँ वो परिणाम है

स्वपक्ष ये अपना मत हो गए अभिवर्तवाद अजम है हे आत्मतत्व अभ्यय स्वयुथ्य चार नंबर दे दिया दी स्वयुथ्य संसार दशायां द्वैतम सत्यम मोक्षदशायां चवैतमित द्वैताद्वैतवादी वेदाती एक मतर्थ ये लोकते हैं द्वैतशा में संसार जैसा दिखता है ये सत्य है मोक्ष हो जाने से अद्वैत हो सत्य है

इसलिए द्वैत भी ठीक है और द्वैत भी ठीक है अलग, अलग अलग अवस्था में ये दोनों कहने वाले उनको कहा जाता है द्वैता द्वैतवादी वेदांत तो के एक देशी बुधायन भास्कर इत्यादि वे, तो वे हैं सब क्या नहीं वेदांति जिसमें जिस समय में अर्थात जिस समय में, में, में सर्प है उस समय में, में सर्पो ही सत्य है जिस रज्जु है उस रज्जु ही सत्य है ऐसा वेदांति मानेंगे

नहीं मानेंगे तो बोलो ऐसा मानते हैं तो वेदांती कहता है ये नहीं है केवल प्रती तो हो रहा है इतना मान लीजिए माया से हो रहा है विवर तो हो रहा है तो ठीक है परिणाम नहीं हो रहा है अजात भाव से जाति मिछंती वीन अजातो अमृतो भाव

मर्यता कथमेश्य अत भाव से अजात जातिम्छति अजा अजा व्यय तो, तो अद्वैत ब्रह्म

ये जो भाव है इसका जातिम जातिम अर्थात जन्म तो ये जनी प्रादुर्भाव है उसे स्त्रियाँ तीन हो जाएगा तो तीन होने से जन का नकार को आ हो जाएगा जन सनखनांग तो उसे न को आ हो जाता है जातिम जातिम इच्छंती वादी न वादी अर्थात अन्य लो तो अजात तो का जाति जो अजात है उसका जन्म ऐसे मानते हैं

और कहते हैं अजात ही अमृतोभाव कथम मर्त्यता में जो अजात है अमृत है वो मर्त्यता को कैसे प्राप्त करेगा तो ये असंभव है तो जो लोग इच्छा करते हैं कहते हैं वो असंभव को इच्छा करते हैं अजात और उसका जन्म हो जाएगा ये नहीं है शरीर इत्यादि का उपाधि का जन्मनाश होगा तो जो स्वरूप है उसका नहीं होगा टीका में

स्वभावत एव अजात युथ स्वयुथ अच्छा युथ युथ का अर्थ एक देशी कह दिया ना वो टिप्पणी में दिया था दिखाया स्वयुथ पक्ष मीति संसार दशायाम द्वैतम सत्यम चार नंबर टिप्पणी देखिए संसार दशायां द्वैतम सत्यम

मोक्ष मोक्षदशायां तो अद्वैत में दैताद्वैतवादी वेदांत उनको युथ यु कहा जाता है युथ अर्थात गोष्ठी तो स्वयुथ अर्थात गोष्ठी वेदाती मत है किंतु उसका एक देश को मानते हैं टीका में स्वभावत एवं अजात स्वभावत एवं अमृत से च आत्मतत्व तो

ये पर्थतव जातिपत्ति येथ्यात अजात हो आत्मतत्वस्वभात अमृत है इसी प्रकार की आत्मतःत तो जातिपत्ति जाति का उत्पत्ति जनधात्व जन प्रादुर्भाव ये स्वयुथा स्वयुथ्या अर्थत स्वेदांति तो एक कहते हैं

स्वीकुवती भाष्य में अच्छा यहाँ पाठ संशोधन करना है भाष्य में थोड़ा ये तू ये होना चाहिए ते हो गया भाष्यकार में ते है ना उसको ये करिए ये तो पुनः केचिद उपनिषद व्याख्यातारो ब्रह्मवादिनो वाव दुका

अजात है आत्मतत्व अमृत स्वभात्व जातिपत्ति स्वभावत परमार आगे पाठ संशोधन करना है जातम च, जातम चाहिए जाते हो गया तहे जा तेद

तदेव मर्तता से अवश्यम ये तो पुनः केचि जो लोग कुछ उपनिषद्याख्याता उपनिषद का व्याख्यान करने वाले ब्रह्मवादीन त ये ब्रह्म भजुशील ब्रह्मवादि वावदुका वावदुक ये बदधातु से उक प्रत्यय होता है

यंग यंग के स्थान पर ऊक हो गया तो होने से बद्ध आगे उको अभ्यास में आ गया वो यंग होने से अभ्यास में आ गया वो फिर दीर्घों की तह उसे अभ्यास को दीर्घ हो गया बा बद्ध आगे उक यंग अर्थ में होता है अर्थात भृषम वदनशील बहुत कहने वाले वेदांतों को तो बाधुका ये थोड़ा अर्थात तो

निंदावाचक शब्द है। वो लोग क्या कहते हैं अजात से आत्मतत्व से जो आत्मतत्व तो तो है अजात है तो अमृत है स्वभावतो तो जातिम उत्पत्तिम्छती परमार तो स्वभावतः तो इसका जाति जाति अर्थात उत्पत्ति उत्पत्तिम्छति परमात तो, तो वास्तव तो इसका उत्पत्ति इच्छा करते हैं जन्म हो जाता है तेजा टीका में अगर उस,

उत्पत्ति मानेंगे तो क्या दोष होगा कहते हैं जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत तो फिर तो वो मरेगा ही तो फिर वो अमृत कैसे हो जाएगा इसलिए भाष्य में कहते हैं तेसाम भाष्य में तेसाम जातम चेत उनका मत में अगर जन्म हो गया तदेव मर्त्यता अवश्यम फिर तो वो मरेगा ही जन्म हुआ तो मरेगा ही

इसलिए जब दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा तो जन्म नहीं हुआ है तब जानेंगे कि आप मुक्त हो गए तो सब व्यवहार में कह सकते हैं हाँ उधर जन्म हुआ था यहाँ जन्म हुआ था उस समय में अंदर में स्वर उठ करके कहना चाहिए ये तो शरीर को लेकर कहता है तो तब वास्तविक हम जो है वो तो अजन्मा है पुनर्जन्म का विचार नहीं आएगा और सब तो ये सब केवल इसी प्रकार की दिखता है शरीर सब जन्म होते हैं मरते हैं इस प्रकार तब तो वो निश्चय होगा

टीका मे अजा हि इदी अक्षरा उर्थ योजय तो उत्तरार्ध में अजात हि अमृतो भावो मर्तता कथम ये उत्तरार्ध का अक्षर का अभी व्याख्यान करते हैं भाष्यकार भाष्य में सज सच स चा अमृतो भाव स्वभावत सन् आत्मा कथम मर्यता

स ही अजात हो, अजात हो अर्थात जिसका उत्पत्ति कभी नहीं होता है इसलिए अमृत भाव स्वभावत सन स्वभावत हो, अमृत होता हुआ आत्मा कथम मर्त्यता में श्यति ये मर्त्यता को कैसे प्राप्त करता है मतलब कैसे कर सकता है आक्षेप में है कथम कथम ये आक्षेप में न कथंचन ये दिखाते हैं न कथंचन आक्षेप अर्थात

तो जहाँ होगा कि अर्थात ये हो ही नहीं सकता इसको कहते हैं आक्षेप न कथनचल मर्त्यत्म स्वभाव व वैपरीत्यम ऐसी अर्थ कभी भी स्वभाव वैपरित्य वैपरीत्य ये नहीं हो पाएगा तो स्वभाव अगर वैपरित्य हो जाएगा तो ये बृहद में ये कहते हैं वार्तिक

आत्मा कर्त्रा रूप से मां कांक्षी तरी मुक्तता न ही स्वभाव भावान व्यावर्तित औषणवत रवे है त तो आत्मा कर्त आदि आत्मा अगर कर्ता आदि हो जाएगा कर्ता भुक्ता इस प्रकार की सुखी दुखी हो जाएगा तो तरह मुक्तता मां कांक्षी मुक्त हो जाएगा ऐसा कभी आशा ही नहीं करना है क्यों न ही भावान स्वभाव तो? जो भाव पदार्थ है उनका स्वभाव कभी बदलेगा नहीं

नहीं स्वभाव भाव नाम ब्यावर्तित तो तो रवे हैं सूर्य का जो औष्ण उष्ण्व सूर्य का जो उष्णत्व तो नहीं रहेगा वो सूर्य ही नहीं रहेगा इसी प्रकार की अगर कभी हम जन्म वाला नाश वाला सुखी दुखी हो गए तो फिर वास्तविक हम आत्मा तत्व तो तो ही नहीं रहेंगे तो ये संस्कार धीरे धीरे चित्त में डालना है

तो जितना जितना ये संस्कार बनेगा बार बार इसको चिंतन करे ये सुखो दुख ये सब हमारा नहीं है ये जन्म मरण ये सब शरीर का है जितना संस्कार बनेगा और धीरे धीरे ऐसा सब कर्मों में भी लिप्त न हो जिस कर्म में ये मैं शरीर हों सुख दुखो हों के साथ में ये सब संस्कार बढ़े ऐसा संस्कार कराने वाला व्यवहार में से भी थोड़ा घटना है

अधिक अधिक वेदांत का विचार करें उसी का ही संस्कार बनाए समझ में आए न आए कम से कम वेदांत तो सुनते ही रहे कैसे भी दिन में जितना अधिक होगा धीरे धीरे संस्कार बढ़ने से अनुकूल लगता है जिस चीज में संस्कार नहीं होता वो पहले बहुत प्रतिकूल लगता है जब हम लघु पढ़ते हैं पहले कितना कठिन लगता है फिर उसी के पीछे लगते, लगते लगते लगते लगते एक दो साल में फिर लगता है कि हाँ अब तो थोड़ा थोड़ा होगा तो फिर हो जाता है

ये बीस में श्लोक उच्चारण करेंगे आगे ठीक है कहते हैं पदार्थना स्वभाव वैपरीत्य गमनम उक्तम प्रपंच पदार्थना स्वभाव वैपरित्य गमनम अनुपन्नम अनुपन्नम

न तर्कसमत पदार्थ अपने स्वभाव का विपरीत हो जाएगा विपरीत गमनम वैपरित्य गमनम अर्थात विपरीत भाव को प्राप्त करेगा ये तर्कसंगत नहीं है ये होगा नहीं जो कहा गया इसका प्रपंच विस्तार करके दिखाते हैं न भवत्य अमृतं मर्त्यंग न मर्त्यम अमृतंग तथा

प्रकृतेर भाव न कथित न भवति तथा नाथ मर्म न

प्रकृतिर अन्यथा भावो कथंचित न भविष्य अमृतम मर्त्यम भवति जो अमृत है वो मर्त्य नहीं हो जाएगा और जो मर्त्य है वो अमृत वो भी नहीं होगा अगर हम जन्म मरण वाले हैं हम कभी अमर नहीं हो पाएंगे और हम अमर हैं तो फिर जन्म मरण वाले कभी भी नहीं हो पाएंगे ये दोनों का भेद समझना इतना ही कहते हैं अर्थात यही तत्व निश्चय हो जाना तो।

जो मिथ्या है वो तो मिथ्या होगा जो सत्य है वो सत्य है दोनों को मिला करके मिथ्या पदार्थ में सत्य का आरोप करना ये कभी घटेगा नहीं प्रकृत अन्यथा भाव हो कथनचित न भविष्य जिसका जो प्रकृति है उसका अन्य प्रकार हो जाएगा अन्यथा अन्य प्रकार प्रकार अवचन थाल अन्य प्रकार हो जाएगा ये कथनचित किसी प्रकार नहीं हो पाएगा कथनचित कथम कोठं में क्या सूत्र लगे तो एकदम नहीं है

कथम कैसे हो गया इदमस्थमूह आगे सूत्र है यहाँ प्राप्ति क्या है किससे थमो हो गया आगे सूत्र इदमस्थमू किमचित आगे है चित्त तो आगे हो गया अर्थात अनिश्चय अर्थ में तो जैसा कहते हैं न कस्य

अर्थात तो ये तो प्रश्न करता है और उत्तर रहता है क्योंकि किसी का है तो कस और कस्यचि में ये अंतर है कहो आगछति वो नाता है कहते हैं क्योंचि आगछति कोई यकार है ये दोनों में अंतर है यह कहते हैं कथंचित तो किसी प्रकार से नहीं है ठीक है मैं तत्र तूर्वाध हेतु व्याच्ठे

पूर्वार्थ हेतु देते हैं अर्थात प्रकृति अन्यथा भाव नहीं हो पाएगा इसके लिए हेतु देते हैं भाष्य में यस्मात् नवती अमृतम मर्त्यम लोके नापि मर्त्यम अमृतम तथा यस्मात क्योंकि न भवती अमृतम मर्त्यम अमृत कभी मर्त्य हो जाएगा ये नहीं है लोक में ऐसा कोई दृष्टांत तो नहीं दिया जाए देखा गया है एक नंबर टिप्पणी कहते हैं लोके

अमृतम आकाशादि भाव हो नया लोग आकाश को नित्य मानते हैं तो वो लोग कभी मानेंगे कि आकाश कभी नाशवान हो जाएगा नहीं, नहीं मानेंगे तो लोग क्या करते हैं नया एक को लेकर के दृष्टांत तो दिखा रहा है तो नापि मर्त्यम अमृतम तथा तो जो मर्त्य है घटपट आदि ये कभी अमृत हो जाएंगे नित्य हो जाएंगे यह नहीं है तो पूर्वार्थ हेतु हो गया

आगे टीका में कहते हैं उत्तराध हेतुमत्वन योजना उत्तरार्ध हो गया हेतुमान जिसके लिए हेतु कह दिया गया मर्त्य कभी अमृत नहीं होगा अमृत कभी मर्त्य नहीं होगा ये से हेतु से प्रकृति का परिवर्तन कभी नहीं होगा भाष्य में ततः प्रकृते स्वभाव से अन्य भाव स्वतः प्रच्युतिर्न कथित भविष्य इसलिए प्रकृति प्रकृते अर्थात स्वभाव स्वभाव का

अन्यथा भाव अन्य प्रकार हो भोजना स्वतः प्रच्युति स्वतः तीन नंबर टिप्पणी देती आ स्वतः प्रयोग जन्य शैत्यादि अपाकर्तम उक्तम अग्नि का स्वभाव हो गया औष्ण्यम तो किंतु आदि से उसको कभी औष्ण्य हटाया जा सकता है अग्निका का मणि रख देंगे मंत्र कर देंगे तो ये हट जाएगा उसका दब जाएगा तो मणिमंत्रादि से हो सकता है

तो ये यहाँ नहीं करना है इसलिए कहते हैं स्वतः प्रच्युतिर न भविष्यते कुछ उपाधि के चलते तात्कालिक प्रच्युति हो जाएगा ये हो सकता है स्वभाव तो नहीं होगा मणि रख देंगे तो वो उसका दाह नहीं करेगा मणि हटा लेंगे तो दाह करेगा इसलिए कहते हैं मणि मंत्रादि प्रयोग जन्य शैत्यादि अपाकर्तुम इसको नहीं लेना है स्वभाव जो है वो स्वतः प्रच्युति नहीं होगा उपाधि से हो जा सकता है अग्निर एवं औष्ण्य

जैसे अग्नि का उष्ण्य स्वभाव है कभी परिवर्तन नहीं होगा ठीक है मैं यथा अग्ने स्वभात उष्ण से अन्यम शैत्यम गैत्यगमनमुम तथा अन्य स्वभा से अथा अनुचि स्वरूपनाश प्रसंगा जैसे अग्नि का अग्ने अग्नि का स्वभाभूत उष्णव अग्नि का स्वभाव हो गया उष्णव

उसका अन्यथात्वम उष्णत्व का अन्यथात्व क्या हो जाएगा शैत्यम शैत्य अयुक्तम अग्नि कभी सीत नहीं हो सकता है तथा तो अन्यथापि स्वभाव से अन्यथात्व अनुचितम अन्य। कहीं भी स्वभाव का अन्य प्रकार हो जाएगा ये ठीक नहीं है स्वभाव अगर अन्य प्रकार हो जाएगा तो फिर वो पदार्थ ही नहीं रहेगा स्वरूप नाश प्रसंगात उसका स्वरूप का नाश हो जाएगा अन्य प्रकार हो गया दुग्ध का स्वभाव बदल गया

गया, हो गया अर्थात दुब्ध हो भी नाशी हो गया क्या प्रश्न था उसके बाद

जो पत्री जी की जो स्वरूप है, है, तो उस है? है उसका बाज कभी नहीं होगा और जो स्वभाव है उसका मंत्र आदि रूप से बात हो सकता है ऐसा कम हो सकता है अग्नि का साधारण तो दो कहा जाता है स्वभाव स्वभाव और स्वरूप समान अर्थ का व्यवहार हो जाते हैं

तो अर्थात स्वभाव सभी स्वभाव को मिलाने से उसका स्वरूप कह दिया जाएगा अग्नि का दो स्वरूप एक हो गया उष्ण और एक हो गया प्रकाश ये दोनों ही हो सकता है कि कहीं दिखेगा नहीं जैसे ये जो न, मक्की को भूनते हैं ना कड़ाई में गंगा किनारे वो प्रकाशमान दिखता है वो कड़ाई नहीं दिखता है तो उसमें प्रकाश नहीं दिखता किंतु तो छूने से उसका उष्ण तो लगता है

तो वहाँ देखिए प्रकाश अभिभव हो गया किंतु उष्णत्व तो दिखता है लगता है अनुभव आता है और जब आप मणि रख देंगे तो अन्य कहीं अग्नि जलता है उसके पास मणि रख देंगे तो उसका प्रकाश तो दिखेगा किंतु उसका उष्णत्व अनुभव नहीं होगा इसलिए ये सब जो धर्म है तो ये अर्थात तो कहीं उसको मतलब ये पता चलेगा कभी नहीं चलेगा ये किंतु तो उपाधिक

तो ये औपाधिक होकर के उसका स्वभाव का अर्थात अभिव्यक्ति हो पाना नहीं हो पाना किंतु तो स्वभाव का अन्यथा भाव नहीं होगा उपाधि से चलते वो जो उसका स्वभाव है वो अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है किंतु तो स्वभाव जो है वो परिवर्तन नहीं होगा स्वभाव स्वरूप ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं और हम प्रयोग हम प्रयोग करते थे अग्निका उष्णतव अग्निका प्रकाशत्व

ये उष्ण और प्रकाश को हटा लेने से और अग्नि और एक क्या पदार्थ रहेगा अलग तो कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो एक द्रव्य है प्रकाश कहीं प्रकाश वही तो तेज है वो द्रव्य है तो वही उसका स्वरूप और स्वभाव आ जाता है आगे ठीक है हमें ननु ब्रह्म कारण प्राग उप उत्पत्तिर अमृतम कार्य कार्याण उत्पत्तिर काल मर्त्यता गमीष्य एक देशी वाले

ये कहते हैं ब्रह्म कारण प्राग्त्पत्तिरमृत सद सौम्य इदम अग्र आसी अग्र तो सौम्य सद आसी अभी उत्पत्ति हो गया तो ये लोग कहते हैं कारणेण उत्पत् अमृतमी अभी कार्यकारेण उत्पत्तिर काल मर्यता गम्य उत्पत्तिर काल जब उत्पत्ति हो गया अभी तो कार्य बन गया कार्य रूप से मर्यता कार्य का नशे होगा गम्यति

ततो रूप भेदात उभयम अविरुद्धम इसलिए वो लोग कहते हैं कि रूप भेदात एक उत्पत्ति से पहले एक उत्पत्ति के बाद दोनों रूप ठीक है इसलिए कोई विरोध नहीं है तो सात नंबर टिप्पणी दे दिया कारण रूपेण अमृतत्व श्यापी कार्य रूपेण मृत्यत्व संभवात आप जो कह दिए जो मर्त्य होगा वो मर्त्य ही रहेगा अमृत नहीं होगा जो अमृत है अमृत ही रहेगा मर्त्य नहीं होगा ये क्यों ये दोनों हो सकता है कोई विरोध नहीं है

इस प्रकार की पूर्वपक्ष मतलब एक देशी कहने पर उसका उत्तर देते हैं स्वभावनामृतो यहाँति मर्ता कृतकनामृतस्त कथम स्था निश्चल

य स्वभाम भाव मर्तता गति तक अमृतस कथम निश्चल स्थित ततकन अमृत

त तो अमृत अमृत प्रथम क ततक कथम अमृतह निश्चल स्थापित ये यस वादि जो वादी लोगों का स्वभान अमृतह स्वभा से जो अमृत है भावपदार है भाव है। भाव, भाव पदार्थ मर्यता ग्छति

जिस वाद्यों का मत में स्वभाव से अमृत पदार्थ मर्त्यता को प्राप्त करेगा अगर वास्तव में मर्त्यता को प्राप्त करेगा तो फिर तस्य तस्य तर्थात यसे तस् उस वाद्यों का मत में अमृत से न अमृत निश्चल कथम स्थाती कृतकन अमृत कृतकन कथम निश्चल स्थाती जो अमृत है अगर वो कृतक हो जाएगा

अगर वो कार्य बनेगा फिर निश्चल कैसे होगा तो अर्थात तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जिसका कोई कार्य बनता है उसमें वो कार्य बनाने का सामर्थ्य पहले है तो पहले उसमें कार्य का योग्यता है ये अर्थात तो उसको अर्थात तो वो फिर कभी भी जिसमें एक योग्यता है उसमें कभी ना कभी वो कार्य हो सकता है इसलिए वो कभी निश्चल एक रूप अमृत नहीं होगा यही प्रमाण

अगर उसका कार्य बनता है तो जिस समय में कारण रूप से है कार्य बना नहीं उस समय में भी वो अनित्य है क्योंकि उसमें योग्यता है इसमें योग्यता है फिर आगे कभी ना कभी हो सकता है वो तो अनित्य माना जाएगा वो कभी नित्य नहीं होगा ठीक है कृतकन तस् कृतके न अमृत निश्चल कथम स्थासी कृतक कृतज्ञता कार्याण

जो कार्याण जो परिवर्तन होता है इस प्रकार के हेतु जिसमें है वो अमृत निश्चलम कथम वो निश्चल कैसे होगा आज यहाँ तक ओ पूर्ण पूर्ण निधन पूर्ण पूर्ण मद्य पूर्ण पूर्णमा